गोविंद हरि हरिओम नारायण गोविंद गोविंद हरि भग गण वेद की पावन गंगा एवं ब्रह्मसूत्र के रहस्यों को जानते हुए हम पुनः वेद गंगा में प्रवेश करती हैं हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप आंगी जो ज्योतियों की स्तंभाकार ज्योतियों के स्वरूप हैं पर्वत हैं जो ज्योतियों के आंगिरस और जो अंग अंग में हमारे ज्योति रस बनकर विराजमान है यह हमारे ऋषि है गोविंद हरि हरिओ नारायण हरी, हरी और इसके साथ ही महाविष्णु के कृष्ण रूप में अवतरित लीला के रहस्यों को हम लोग जान रहे हैं तो आज की ऋचा खोल लें जिसको अर्थ सहित आपने लिया है ब्लैक बोर्ड से नी सर्वसेनम यस्य शु धीर शक्त समाज ये चोष्कूमाण इंद्रभूरीवाम मणिर्भूरस्मदधि वृद्धा गोविंद हरी ऋषि यज्ञ के सामने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम ठीक उसी वेद की पाठशाला के रूप में चल रहे नि माने निहतम व्याप्त है जो सर्वस एनम सर्वसेनम का क्या हो जाएगा सर्वस कि जो हमारा सर्वस बनकर इस भांति ईशु धीर धीराम सत्यम कि जो हमें संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण कराने वाला है जो बहुमूल्य विचारों को देने वाला है जो हर ओर से हमें अलंकृत करने वाला है और अपनी ओर आसक्त करने वाला है आकृष्ट करने वाला है हमारा अंतर आत्मा है ना समर्यो अरे माने होता है श्रेष्ठ या शब्द है कि जो हर ओर से हमें श्रेष्ठता समान रूप से प्रदान करने वाला है गा, आओ, आज गाएं उस आत्मा को यज्ञ को आजादी आजमाने होता है अजर अमर जो अजर अमर राह यश जैसी वश उस पर हमें उस राह पर हमें ले जाने वाला है वष्टि और वशट इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है पुनरावर्तन जो हमें फिर एक अमर राह देने वाला है एक राह जीवन की दे और दूसरी राह अनंत की ओर ले गया ना जैसे महामृत्युंजय मंत्र है मंत्र इतना ही है ओम झूं सा बाकी संपूर्ण है उसमें वशट शब्द का अर्थ क्या है कि ओम झूं सा फिर कहो सा झूं ओम पलटो उसको तो जो हमको अनंत की राह में पुनः जन्म देकर ले जाने वाला है इस जीवन को पलटने वाला है ये वष्टी है तु निहित सर्वस्व एना ईशु धीरम सत्यम समा आजती ये वो जो निहित है हम में वो तो रोम रोम हम में समाया है वो तो शबरी का राम है हमारा दम्भ मिथ्याभिमान हमें हमारे करीब नहीं होने देता और जब हम अपने ही करीब ना हो पाए तो हम किसके पास होंगे वो जो चिता की राग से हमें अन्न और फल मिलाते हैं वो तो आत्मा है यज्ञ है और वो उन्ही फलों को जो दो निमित बर्तनों में जिन्हें हम माता पिता कहते हैं यज्ञों द्वारा पुनः जीवंत करता है वो तो मेरा अंतर आत्मा है वही मातृत्व तो को दूध से वरत करता है ने शिशु भूखा न मर जाएगा और फिर वो बन की आत्मा बन के शबरी का राम उस बच्चे की जूठन को रक्त में बदलता रोम रोम जिलाता है उसे न माँ जिला सकती न पीता तो कहा निहतम सर्वस एना जो हम सब में इस प्रकार आत्मा होकर बसा हुआ है और हमने कभी उसे जानना नहीं चाहा जा। हमने केवल वाह्य जीवन को ही सब कुछ माना और नरक जिए और जो नरक जिए वो नरक ही तो जाएंगे क्योंकि जो हम आज करेंगे वो रिहर्सल है कल हमको मंच भी तो वही मिलेगा तो कहा है, नी है नी सर्वसेनम ईशु धीरम सप्तम कि जो ईश्वर बनकर हमें धारण भी कर रहा है और संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान कर रहा है और जो अपने सम्मोहन से हमें आकृष्ट भी करता है बुलाता है भीतर हमको समर्यो और जिसके द्वारा प्रदान की गई सारी श्रेष्ठता हम पर है बुद्धि विचार विवेक ज्ञान माधुर्य भक्ति सब कुछ तो उसने दी है क्या है मेरे पास जो उसका दिया नहीं है समार्यो सब कुछ जो श्रेष्ठ है वो हमारे लिए करता है जब भी बाजार जाते हैं माता अथवा पिता तो कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो कैसे भी करके वो अपने बच्चे के लिए लेते हैं कि ये अच्छी चीज है बच्चे को ले चलो और वो पालक हमारा सारी श्रेष्ठता हमें ही देता लाकर समरियो और जो अतिशय प्यार करता है आओ गायें उसको गाय का अर्थ उसको उससे जुड़े से अमर राह है जिसकी वस्ती आओ आज उस राह की ओर पलट जाएं आओ कि जीवन की इस राह को एक बार फिर अमर मार्ग पर दोहराए चोश कोई जो निरंतर जीवन के क्षण और अमृत टपकाता है मुझमे है ना जो पिलाता है मुझे जीवन के क्षणों का अमृत इंद्र ऐसा आत्मा श्रेष्ठ जो मेरे अंतर में व्याप्त है जो घट घट वासी कृष्ण है जो राम है जो यज्ञ है और जो प्रज्वलित अग्नियों का कुंड है जहां हर चीज यज्ञ होती है भूरी वामम और लक्ष्मी और संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके वामांग है लक्ष्मीपति है वो और जो प्रचुरता से पणि भू अस्मद आदि परणी भू अस्मद आदि हा संधि विशेष ही कर लेना पणि भू अस्मद आधि जो अकिंचन को जिनके पास कुछ भी नहीं है जो कुछ बना नहीं सकते ऐसे लोगों को भू धारण करता है हम सबको क्योंकि तो हमारे पास अपना कहने को तो कुछ भी नहीं है कुछ भी तो नहीं है सब कुछ तो उसका दिया है परि भू अस्मद आदि जो हम सबको अधिकता से हम अकिंचन लोगों को भी सब कुछ देता है वो बुद्धि विवेक न दे मैं आत्मा की राह लू कहाँ से तो वह हर ओर से संभाल हाँ? प्रवृद्धा आओ आज उसकी ओर व्यापकता से बढ़े प्रवृद्ध हो जो हमको प्रवृद्धा जो हर प्रकार की वृद्धि हर प्रकार की उन्नति देने वाला है आओ आज उस आत्मा को जाने आओ जो प्रज्वलित है हम में हम उसी यज्ञ को पहचाने यह आज के रिचा है कितना अच्छा हो कि हम आत्मा की शरण हो जाएं और उन्हीं के निमित्त बनकर बाहर जिये लेकिन असत व्यक्ति ईश्वर की राह चाहकर भी नहीं जा सकता वो तो हत्यारा होता है ईश्वर का भी स्वामी जी वैसे तो हम भक्त हैं लेकिन ये ये तो हमारी जिम्मेदारियां हैं भगवान तो मर गया मेरी जिम्मेदारियां हैं ईश्वर तो है ही नहीं तभी तो ये मेरी जिम्मेदारियां है, और थोड़ी थोड़ी देर में हम पलट जाते हैं कहा ये कोई जीवन नहीं है मनुष्य की योनी में प्रेतों की अवस्था है तुम्हारी जो अपनी आत्मा रूपी जड़ों से कटा हुआ है तो इस शरीर रूपी पेड़ पर वो अमर बेल की तरह एक प्रेत की तरह तो छाया हुआ है ये शरीर तो भगवान का मंदिर है आपने इसे मालिक गनीमत कैसे समझा कि जो मुंह में आया बोल देंगे अपनों के लिए झूठ बोलेंगे अपनों के लिए कपट करेंगे और सच को भी झूठा दिखा देंगे मेरों की बात है ना ऐसा नहीं है तो कैसे जीना है हमको वो कहते हैं ब्रह्म सूत्र को खोल ले हम तो फिर कथा में चले कहते हैं तस्य च अरे पगले तू प्रभु की बनाई उसकी अनुकृति है प्रतिकृति है ये गंदी आसक्ति कैसे जी रहा है या तो तुम कहो कि तुम्हें ईश्वर ने नहीं बनाया है और जब उसने बनाया है तो ये झूठ प्रपंच फरेब मेरा तेरा कपट ईर्षा जलन द्वेष दूसरों को ठगना अंधता को बढ़ाना अपनों के हित में सच को भी झुटलाना ये पाप तुमने किए कैसे तुम तो उस परमेश्वर की अनुकृति हो प्रतिकृति हो तो तुमने ये सब पाप किए कैसे कि मेरों की बात है वो है गलत उसने उस सब गलत कर रहा है लेकिन बचाव तो मैं मेरों का ही करूंगा ना भले सामने ईश्वर भी क्यों ना खड़ा हो मैं उसे झूठा बना दूं कहा तू तो उसकी अनुकृति है प्रभु का रूप है तू उसकी प्रतिकृति है तो तेरे पेट में पाप समाता कैसे है झूठ और कपट आता कैसे हमें तो प्रभु की अनुकृति प्रतिकृति बनके जीना है और ईश्वर को ही जीवन की हर राह में उसी की अनुकृति बनके धारण करना है मम्मी ने उंगली नहीं बनाई पाप ने अंगूठा नहीं बनाया और अंधे हो गए हम मैं और मेरा गाने लगे और सत्य को भी झुठलाने लगे ये बड़ा सुंदर सूत्र है ब्रह्म सूत्र जो आपको आज दे रहा है, रहे हे प्रथम मंडल के प्रथम खंड के तीसरे अध्याय का सूत्र है और हम निरंतर सूत्र सूत्र और रिचा रिचा चल रहे हैं गुरुकुल के पाठ्यक्रम की बात है तो कहा चा जीना भी ऐसे ही है कि बाहर वाही जगत एक नाट्यशाला है जब तुम अपने शरीर का एक कोष नहीं बना पाए तो तुमने अपने को विधाता कैसे मान लिया जीवन जगत तो एक रामलीला का मंच है भीतर मुझे आत्मा के साथ स्वजगत में आत्मजगत में जीना है बाहर आत्मा की सौगंध बन के श्रीराम की सौगंध बन के बाहर मुझे आचरण करना है मेरे पास राम की विनयशीलता हो राम का सत्य हो राम की भी नम्रता हो तो मैं राम का भक्त हूं यदि यह सब नहीं है तो मैं प्रभु की अनुकृति नहीं हूं उसके नाम पर गाली हूं उसके नाम पर कलंक हूं तो अनुकृत कृते च अनुकृतेश कि मुझे उसका मैं अनुकृति हूं कहा ये शरीर किसका कहा जिसने बनाया उसका तो कैसे कौन बनाते हैं तो कहा स्वयं परमेश्वर बना रहा है तो कहा इससे दिव्य से सुंदर इससे पवित्र मंदिर फिर कौन सा है और मंदिर तो इसी की तस्वीर है यथा पलथी के जैसा चबूतरा धड़ की जैसा गोल कमरा, सिर की जैसा गुंबद जटाओं के जुड़े स कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी हम इस शरीर में एक निमित एक पुजारी भर ही तो है हमने अपने शरीर को बुद्धि को मन को विचारों को आचरण स्वभाव को माले गनीमत कैसे बना दिया कि लूट का सामान है मेरा है मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं और वो व्यक्ति जो अपने साथ ईमानदार नहीं जो अपना सगा नहीं वो कब कहां किसका सगा हो सकता है इसलिए यदि मैं कहता हूं कि मेरी धर्म में आस्था है तो अनुकृत्य इस तरह से कि मुझे उसी की अनुकृति प्रतिकृति बन के जीना है इसी को वेद को पढ़ाने के लिए हमने इतिहास को लीलामय ग्रंथों की करवट आज से सात हजार वर्ष पूर्व दी थी और उसी महाकाव्य में है भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में गोविंद हरी पूतना मारी गई है हमारी वही कथा थी तो पूतना कौन है पूत माने पवित्र और न माने नहीं देखो फिर वही बात आई है हम बच्चों को उनके जीवन का अक्षर ज्ञान करा रहे हैं न कि खाली इतिहास पढ़ा रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा कृष्ण के जैसा हो राम के जैसा हो तो सारा समाज सुखी हो धरती वैकुंठ हो जाए आज माता पिता चाहते हैं कि अच्छी डिग्री ले आए बढ़िया तनख्वाह वाली पोस्ट मिल जाए उसको नौकरी मिल जाए और कुछ ऊपर की बढ़िया हो तभी जिंदगी है घूस पकड़ लें हम भूल जाते हैं कि हमने बाहर घूस नहीं पकड़ी हम अंतर जगत से धिक्कार दिए गए हैं अब कभी भीतर नहीं जा पाएंगे कभी आत्मा की ये पवित्र राह नहीं मिलेगी हम स्वांग भरेंगे लेकिन हम अपने अंतर में जा तो नहीं सकते क्योंकि वो जो भीतर है मेरा अंतर का स्वामी है वो जो मेरा उद्धारक है मेरा आत्मा है वो हजार आंख से देखता है मुझे क्या हम उसको धोखा दे पाएंगे और हमने सोचा कि ये सरल रास्ता है नहीं ये जन्म दर जन्म की भटकाव का मार्ग है उद्धार फिर नहीं हो पाएगा आज शिक्षा की देवी पूतना बनी है इसके लिए किसी एक व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते पर्पस ऑफ एजुकेशन पहले यज्ञोपवीत के साथ था पहले तागे से मैं पढ़ाता था संक्षेप में ही क्योंकि विस्तार हम बहुत बार कर चुके हैं पहला तागा है जनेऊ का यज्ञोपवीत का कि भस्मी से अन्न में ये शरीर आया कैसे इन पेड़ों के द्वारा हर पेड़ भगवान का मंदिर है देवालय मैं इसे कभी भी इसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करूंगा और जब तक मैं इनको अर्पित नहीं हूँ वो यज्ञ का रहस्य उत्पत्ति के क्षण वो मैं पाऊंगा कैसे इनसे और दूसरे जनेऊ के तागे से मैंने पढ़ाया तीन तागे होते हैं यज्ञोपवीत में दूसरे तागे से उसे बताया कि उसी अन्न को जब दंपति खाते हैं तो आत्मा यज्ञों के द्वारा उसे नवजात सृष्टि में शिशु में बदलता है हम में कोई एक शरीर का कोष नहीं बनाना जानता कोई नहीं जानता वही बनाता है तो दूसरा तागा है कि मैं हर देह को देवालय मानूंगा और प्राणी मात्र के प्रति समर्पित होके चींगा अपना पराया मेरा तेरा सच झूठ ये कभी नहीं करूंगा आज कहते हैं स्वामी जी इसके बिना गुजारा ही नहीं तो मैं कैसे कहूं कि अब मनुष्यों के रूप में प्रेत ही जिया करते हैं इतने टूटे संकल्प हैं कि थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं लेना चाहते कुछ और अच्छे बन करके ये जीना नहीं चाहते फिर तीसरे तागे से कहा कि ये तेरा शरीर प्रभु की धरोहर है इसे मेरा मेरा मत गा लेना ये तो विधाता का बनाया ट्रस्ट है और तू ट्रस्टी है तो वो ट्रस्टी कैसा जो ट्रस्ट के साथ बेईमान हो जाए और हमने कहा बेईमान हुए बिना हम जी नहीं सकते तो पहले शिक्षा यशोदा थी इति यशोदा। जो सबको यशस्वी राह जीवन और धर्म देती थी लेकिन आज शिक्षा की देवी पूतना हो गई है तुम मैं कौन है जो नहीं चाहता कि मेरा बेटा घूस की बढ़िया नौकरी पाए? अब भजो राधे गोविंद भी गाते हो तो भगवान सोचते हैं कि जो कर रहा है सो तो कर रहा है ये राधे गोविंद गा के मेरे को गाली का ही दे रहा है क्योंकि भक्ति की तो ये योग्य भी नहीं है ये तो आधा पतन में खड़ा है तो फिर ये भजन क्यों गा रहा है क्योंकि जिसके करैक्टर में स्वभाव में विचार में भक्ति नहीं वो कहां से भक्ति मार्गी हो गया लेकिन आज इन प्रश्नों का उत्तर हमें कौन दे सकता है हम डरते हैं आज हम अपने से भी डरते हैं हम सच्चाई से डरते हैं हम ईमानदारी से डरते हैं फिर किस साहस से हम प्रभु का सामना करते हैं गोविंद आज पूतना आज माँ बाप चाहते हैं कि वो बड़ी घूस पकड़ के लाए तो फिर मैं उन्हें क्या कहूं माँ को यशोदा अथवा पूतना क्या बन के रह गए हम लोग और पूतना पिछले जन्म में महाराज बाली की बेटी थी बली की आ, वो भी इस प्रसंग ले, ले जब राजा दानवराज बली ने सभी देवत्व को नष्ट करना चाहा उनको अपने अधीन करना चाह असुर ने और शुक्राचार्य के कहने पर उन्होंने यज्ञों का आवाहन किया तो सारे देवता ब्रह्मा महेश सभी व्यथित हो गए और वे भगवान महाविष्णु के पास गए और उन्होंने महाविष्णु से कहा कि यदि बाली बली ने यह यज्ञ भी पूरा कर लिया राजा बलि ने तो सारी धरती रसातल को चली जाएगी देवत्व समाप्त हो जाएगा तो उनका सभी का उद्धार करने के लिए भगवान ने बामन रूप धारण किया हाँ बामन अंगुल के थे छोटे से हाँ आजकल देखते हो ना अक्सर कभी छोटे छोटे लोग जो बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं और ताजुब है कि वो तन के छोटे हैं फिर भी जी लेते हैं हाँ जहाँ भी जगह पाते हैं वो अपने लिए जगह बना लेते हैं फिल्मों में आ जाते हैं सर्कस में आ जाते हैं कहीं भी आ जाते हैं जो ड्वार्फ होते हैं छोटे होते हैं शरीर छोटा है और हम इतने बड़े हैं और बिना कपट के जी नहीं पाते ईमानदारी से जीना नहीं चाहते हैं। हम कितने छोटे हैं क्या उन बहनों जितने भी हैं आज हालत ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है हम सीधे बैठ भी नहीं सकते हां सत्संग ग्रहण करेंगे आज ये अवस्था है हमारी गोविंद आज पूतना हर और राज करती है और हम सब पूतना के पोत बनकर रह जाते हैं हम कुछ समझ नहीं पाते तुलसी ने कहा कि इनसे अच्छे तो वो हैं क्या कहा सबसे भले वे मूड जिने न व्यापे जगत गति अरे से तो वो मूड होना अच्छा है कि कम से कम संसार के ये पाप तो नहीं आएंगे मनुष्य धर्म भले अकिंचन होकर गरीबी में जी तो पाएंगे लेकिन हम ये पाप तो नहीं करेंगे उस पोथा ज्ञान वो शास्त्रों का ज्ञान किस काम का कि जो मेरे आचरण को विचार को व्यवहार को और मेरे कोण को भक्ति की राह में नहीं बदल पाया वो तो एक दम्भ का एक कुछ कीड़े और दिमाग में लगा गया कि मैं बड़ा कर्म कांडी हूं मैं बड़ा भक्त हूं मैं बड़ा पुजारी हूं जबकि सच क्या है कि मैं आज भी उतना ही आशक्त हूँ और मेरे स्वभाव में कुछ भी तो बदलाव नहीं आया है गोविंद नारायण भगवान वामन का रूप धारण करके आए हैं और राजा बलि का दानव का भी ये नियम है दानवेंद्र का कि यज्ञ के समय यज्ञ से पहले उससे जो जो मांगेगा वो दान करेगा आज हम में वो प्रवृत्ति नहीं है तो हम दानव से भी नीचे चले गए क्या कि हम सिर्फ नोचना खसोटना और पाना चाहते हैं अब भक्ति का दम भी भरना चाहते हैं तो भगवान वामन रूप धारण करके गए तो कहा वेक्षदे तो महाराज ने कहा ब्राह्मण कुमार आप बहुत छोटे हैं और बहुत सुंदर हैं। आपने इच्छा की है तो आप जो चाहें वो आपको अर्पित है भोजन रत्न जो भी आप मांगें हम आपको अर्पित करें कहा नहीं राजन मेरे पास धरती नहीं है मुझे तुम मेरे तीन कदम धरती दे दो तो हंसे भूले आप इतने से तो हैं तीन कदम में कितनी धरती ले पाएंगे कहा राजन मैं बस यही चाहता हूं तो बोले तो आप बताइए कहा आप नापिए हम देते हैं आपको कहा चाहिए बोले राजन मैं ऐसे नहीं लूंगा पहले तुम्हें त्रिवाचाक तीन बार संकल्प लेना होगा तभी मैं तुमसे दान लूंगा कहा महाराज मैं तैयार हूं और उन्होंने कहा जल ले आओ, संकल्प लो तो शुक्राचार्य ने कहा राजन क्या अनर्थ करने जा रहे हो ये जो छोटा सा बालक है ये स्वयं महाविष्णु है और ये तुम्हारे अंतिम यज्ञ में को विध्वंस करने आए हैं जिससे कि तुम देवत्व को अपने आधीन न कर पाओ उन्हें असुर न बना पाओ आप संकल्प बदलो ये शुक्राचार्य कह रहे हैं ये भृगुनंदन कह रहे हैं कि जब व्यक्ति सत्य से फिसलता है तो एक तपस्वी का पुत्र होकर के भी कितना पतित हो जाता है स्वयं महाविष्णु के मार्ग का अवरोधक बन गया है। मत करो धर्मेंद्र ने कहा अब मुझे कोई यज्ञ ही नहीं करना गुरुदेव जब स्वयं देवताओं के देवत्व के अधिष्ठाता मेरे यहां भिक्षा मांगने आए हैं तो अब मुझे और क्या चाहिए मैं नहीं मैं तो भरूंगा और उन्होंने पात्र उठा लिया उसमें छेद नलकी होती है जिसे जल लेते हैं पात्र उठा लिया कमंडल तो शुक्राचार्य ने देखा कि राजा तो पागल हो रहा है ये नहीं मानेगा तो वो लोटे में घुस गए उसके, उसके कमंडल और वो जो पानी का रास्ता था उसमें अपनी आंख लगा दी है जिससे पानी वो उल्टे भी तो बाहर न निकले है किसी भी शुभ काम में असुरमति अवरोधक जरूर बनती है और उसे अवरोधक बनने में बहुत मजा आता है लेकिन विरोध करना हा मानस में कुछ भक्तों की विशेष उपासना की है पूजा की है तुलसीदास ने कहा बन खल के पाए बिन कारण जो दाए बाए जिनके कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता जो कुछ समझते भी नहीं है लेकिन वो सोचते हैं कि किस प्रकार प्रभु भक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी विध्वंस किया जाए तो आचार्य शुक्र ने आंख लगा दी नलकी भगवान देख रहे थे बाबा तो राजा जब लौटा झुकाए संकल्प लेने के लिए तो पानी ना आए तो उन्होंने दातुन था तो उन्होंने दे मारा तो शुक्र आचार्य की आंख फूट गई और वो एकाक्षी हो गए पाप देखने वाले के भले दो आंख हैं लेकिन वो एक आखी है तभी तो ईश्वर दिखता नहीं उसको तभी तो वो पाप दर पाप किए जाता है और अपनी हर झूठ और कपट को अपने सड़े हुए सम्मान स्वभाव को भी पर भी वो दम्ब करता है उसे उपलब्धि मानता है और क्योंकि वो उसे उपलब्धि मानता है इसलिए छोड़ नहीं पाता है क्योंकि जब आप मानते हैं कि आपका गुस्सा करना ऐठना दूसरों के साथ हठ धर्मिता से पेश आना ये आपकी उपलब्धि है तो आप धोगे कैसे इसको बोले देखो जी हमारा स्वभाव है हम किसी की सहते ना है मतलब हम इतने घटिया हैं और आप उस पर गर्व कर रहे हो तो आप एकाक्षी नहीं हो तो क्या हो क्योंकि विवेक की आंख तो आपकी फूट गई विनम्रता सबसे बड़ा रत्न है आभूषण है विनम्रता हमें परमेश्वर तक लाती है हठ धर्मिता, क्रोध और बदतमीजी हमारे चरित्र में सर्वनाश के गड्ढे बनाती है फिर हमारे पास कुछ टिक नहीं पाता है एंड वी आर प्राउड हमारा सड़ा स्वभाव है तो हमें बड़ा दम है हम झूठ करते हैं भेदभाव करते हैं तो यह हमारी अचीवमेंट है हमारी तथाकथित समझदारी अरे तो तुम अपने जीवन के एक क्षण का मूल भी तो नहीं कुदरत को लौटा पाओगे बहुत भार लेके जाओगे और फिर क्या मनुष्य यो नहीं पाओगे हमें हर सांस जीवन का क्षण वो मुफ्त दे रहा है तो हम कर्जदार ही तो हो रहे यदि हम उसकी राह में उन्हें सेवा में लगा दें बिता दें तो हम उड़ हो जाएं उस बार से और हमारा पिता हमें अंगीकार कर ले कि ये तो मेरा बेटा बिल्कुल मेरा ही रूप है तो उठा के सीने से लगा ले और जब बेटा है और वो दुष्ट हो गया है तो कौन माँ बाप सीने से लगाएंगे बताओ मुझको और आज हम अपने को नहीं पढ़ना चाहते अपने को नहीं जानना चाहते दूसरों को उपदेश देना चाहते हैं दूसरों में बुराइयां और खोट ढूंढना चाहते हैं और जब हम अपना आचरण धो ही नहीं रहे तो हम सुधरेंगे कैसे जब आपने कपड़े पर लगी मैल को मॉडर्न आर्ट मान लिया अब आप काय धो गए मानते कि ये मैला है तो धो ना डालते तो आप क्यों नहीं धुल पाते हैं क्योंकि आपने मान रखा है कि आपका घटिया व्यवहार सड़ी हुई सोच क्रोध दम्ब और मिथ्याभिमान आपकी उपलब्धि हैं। यदि आप मानते हैं कि नहीं ये तो बहुत घटिया हैं और ये मेरी पर्सनैलिटी में क्रैश ला रहे हैं मेरी व्यक्तित्व को घटा रहे हैं और हर व्यक्ति ये समझता है कि पता नहीं कब किसकी इज्जत उतार दें तो वो थोड़ा सा आपसे दूर हटने की कोशिश करता है क्या आपकी है? ये आपकी उपलब्धि है हटाइए इसको अब जब एक आंख फूट गई तो बिलबिला के आचार्य शुक्र पात्र से भग और राजा बलि ने त्रिवाचा भरा मांगी है। उस वक्त महाराज बलि की बेटी वहीं खड़ी थी उसे वो बालक बहुत सुंदर लगा और उसके मन में आया काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपने वक्ष स्थल से दूध पिलाती ये विचार उस बेटी के मन में आया और तब भगवान वामन ने आकाशों से भी ऊंचा अपना रूप उठाया और दो कदम में पृथ्वी आकाश और पाताल सब नाप डाले और पूछा राजन मैं तीसरा कदम कहा रखू क्योंकि तुमने तो मुझे तीन कदम भूमि दान देने की बात की है तो महाराज बलि ने कहा नारायण मैं धन्य हो गया मैं एक शास्त्र यज्ञ भी करूं तो क्या मैं एक छोटा सा कण भी धूल का अपना बना सकता हूं हरिज्वार जिन्हें आज हैं और कल चले जाना है वो धरती पे काबिज होंगे कैसे और कहा नारायण मेरा उद्धार करें और तीसरा पग आप मेरे माधे पे धरे और उस दानवेंद्र का उद्धार हो गया लेकिन उसी बेटी ने सोचा अरे ये तो बड़ा दुष्ट निकला जिसे मैं सोच रही थी अपने वक्ष स्थल से दूध पिलाऊ तो उसके मन में आया कि अगर ये मेरे पास आए तो मैं अपने हाथों से ही इसे जहर पिलाऊं और उसके इस विचार ने उसको पूतना बनाया और भगवान जो जो तुम इच्छा करोगे प्रभु पूरी करेंगे कि चल ठीक है तू दूध भी पिला और विष भी दे यहां मैं तेरा उद्धार कर दू वो तो अतिशय दयालु है अतिशय कृपालु है मत सोचो कि तुम्हारे मन की सोची हुई कोई बात खाली जाती है विधाता बहुत दयालु है बहुत सी बातें हमारी सुन के अनुसुनी कर देते हैं थोड़ी देर में लड़ते हैं कहते हैं भगवान मेरे को उठा ले वो कहते हैं, नहीं अभी पढ़े रहो पढ़ी रहो आपस में झगड़ा हुआ कहने लगे नारायण इसको तो हटाई दे अगर भगवान सबकी सुनने लगे तो हर घर में लाशें पड़ी होंगी सगों की भी वैसे इतने सगे आप लोग हैं दूसरे के मुझे पता है काश हम अपने को पढ़ पाए होते मारी गई पूतना गोकुल में आनंद है कंस हताश है भयभीत है कि जिस मौत को उसने मारना चाहा, वो तो उसके पंजों से निकल गई और आज उस उसकी एक महामायावनी राक्षसी भी मारी गई बहुत डरा हुआ है उसकी दोनों पत्नियां कंस की अस्थिर और प्राप्ति भी भयभीत है कि अब क्या होगा लेकिन वो कंस को ढाणस भी बताती हैं कि डरते क्यों हूं असुर आपके पास तो एक से एक बड़े बलशाली मायावी असुर हैं और अभी तो वो छोटा बच्चा है मार देंगे और फिर पूतना का भाई है तृणावर्त हाँ शब्दों का अर्थ भी मैं करता जा रहा हूँ पोतमा ने पवित्र और नामा नहीं ये पोतना आप सबके मन में रहती है आप सबके पास है भगवान ने एक पूतना नहीं मारी कहा मेरी राह आना है तो तू भी मेरी तरह अपने जीवन की पूतना को मार नहीं तो पूतना तेरी भक्ति के साथ तुझे मारेगी और जन्म दर जन्म भटकाएगी आज आप बड़े दंब से बैठे हो क्या कोई क्या कर लेगा कोई कैसे जान लेगा लेकिन जानने वाला वो है और जानने वाले तुम हो जब पतित योनियों में असंख्यों कालों तक भटकना पड़ेगा तो तुम जानोगे कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं कभी भी पाप मत करो ईश्वर से कभी मत डरो उन्हें अतिशय प्यार करो डरना है तो पाप से डरो डरने के लिए पाप है डरने के लिए गंदा आचरण है डरने के लिए तुम्हारे सड़े हुए स्वभाव है और प्यार करने के लिए परमेश्वर है और तुम ईश्वर से डरते हो नहीं अपने पूतना से डरो, उसे मारो उसको पूतना और कृष्ण अर्थात कृष्ण भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं चाहिए। और नहीं जीते हैं तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर में पूतना का जोश आया और आप गाली बकने लगे अभी तो बड़ी भक्तिमाला फेर रहे थे ले गई पूतना और मार ही गई नन्हे कन्हैया तुम्हारे जीवन में भक्ति के हत्यारे बनते हो और भक्ति मार्गी कहलाते हो कसम खाओ कि आप जीवन में कभी पूतना को नहीं आने दोगे पूतना कभी नहीं आएगी नहीं हम किसी भी परिस्थिति में हो हमें भूख पसंद है हमें अभाव पसंद है लेकिन हम पूना का संग तो कदापि नहीं करेंगे जो चेले और चंदों के सहारे जी रहे हैं मठाधीश वो पंगू हैं क्योंकि उन्हें चेले और चंदे की दो की चाहिए वो आपको पंगुता ही तो देते हैं जब मेरा परमेश्वर में अंतिम विश्वास है तुझे तो ही विधि रखे राम ताधि रहिए सनातन धर्म के धर्म के जो स्थान है वहां कभी चीले चंदे नहीं आप गुरु मानो ये आपका भाव है वो आप में परमेश्वर ही देखेगा प्राणी मात्र की चरण रज को वो माथे से ही लगाएगा संप्रदाय में जाहिर है कि पहले उसकी में दम्ब एठनी होगी तो चेले फंसेंगे कैसे वहां वो व्यवसाय करेगा पूतना को ये बहुत मायाविनी है ये चारों तरफ घूम रही है इसको पढ़ना पहचानना वही पहचान पाएगा जिसे प्रभु अर्जुन की तरह अंतर की आंख दिव्य चक्षु देंगे नहीं तो क्या है यहीं घूमते रहोगे पूतना हमारे जीवन का विनाश है और आज पूतना शिक्षा में है आज पूतना राजनीति में है आज पूतना हमारे व्यक्तिगत जीवन में है हम कहाँ जी पा रहे हैं हम तो सब पूतना ही बन के रह जाते थोड़ी देर भक्ति और फिर जय हो पूतना माई <laughs> मेरे जीवन में है आई तो हमें अभ्यास करना चाहिए कि पूतना कभी भी हमारे जीवन का विध्वंस न कर बुलाया त्रिणाव्रत को कहा त्रिणाव्रत जिसने तेरी बहन को मारा है वही मेरा भी हत्या रहा है जा उसे उसको बचपन में ही उसकी मिटा दे यहाँ लीला कथाओं द्वारा वेद पढ़ा रहा हूं उन्हें सरस करके पढ़ा रहा हूं क्यों क्योंकि कोमल बाल्यावस्था में यदि बालक संकल्पित हो गया और यमृत ज्ञान भर गया तो समाज भी तो वैकुंठ होगा वो तो सुख से जिएंगे, उनसे सब सुखी होंगे आज दो सगे भी आपस में विश्वास कर सकते हैं प्रॉपर्टी लिख सकते हैं दूसरे बाप बेटे भी क्या कह? मैं कहूं पूतना के पूत है तो बुरा मान जाओगे? क्या है तुम में दम विश्वास मरने से पहले बाप भी कहता है अब कर दिए जब मर जाऊं तब ले लेना नहीं तो कहीं जीते जी कपाल क्रिया ना कर डाले इंतजार भी ना करें आप फिर भी पूतना को पढ़ नहीं पाए पूतना आप सब पिछाई हुई है भक्ति कैसे करोगे त्रिणाव्रत को भेजा आप त्रिणाव्रत को भी जान लो वो कौन है तृण माने तीन माने तिनका और आवर्त माने बवंडर जो भारी से भारी वस्तु को भारी से भारी तुम्हारे संकल्पों को तिनके के समान उड़ा दी विषय वासनाओं का क्रोध का मधान आवेश ही तो तृण आवर्त है जिसने तुम्हारे सारे जीवन का विनाश कर रखा ये पूतना का भाई है और इसने हर व्यक्ति के मस्तिष्क में देह में अपनी बैठक कसके जमाई है तृणावर्त आ गया और जैसा नाम यथा नाम तथा गुणा उसने जो आंधिया उठानी शुरू कर दी घुमेरियां चक्रवात उत्पन्न किए सब चारों तरफ धूल उड़ने लगी, आंखों में कंकड़ पड़ रहे हैं सब लोग भागे घूम रहे हैं और त्रिणाव्रत ने देखा कि सब लोग इधर उधर भटके हुए हैं कन्हैया पर किसी की निगाह नहीं तो चलो यही मौका इसको उठा के और धरती पर पटकूंगा ऊपर से और इसके चिथड़े हो जाए आंधी तूफान फैला करके उतर आया उतरता है ना तुम्हारे जीवन में तभी तो तुम्हारी अच्छाई अच्छा सतसंकल्प तुम्हारी ईमानदारी वो खाली चेहरे पर क्रीम पाउडर लिपस्टिक की तरह पुती रह जाती है भीतर से गायब हो जाती है जबकि स्वभाव भुजाओं की भांति है ये कोई ओड़ा हुआ आडंबर नहीं है है? तो ये मुर्दा है ये व्यर्थ है इसका कोई अर्थ नहीं है भुजाओं को कभी भी एकांत में भी तुम काट के अलग नहीं कर सकते तो मेरा चरित्र मेरा स्वभाव मेरी भुजाओं की भांति सुदृढ़ होना चाहिए कि जो मुझसे अलग नहीं हो सकता त्रिणाव्रत उसे अलग कदापि नहीं कर सकते त्रिणावर्त ने कन्हैया को उठाया और ले चला और त्रिणाव्रत हर बार हमारी भक्ति को उठाता है और चिथड़े करने ले जाता है और हम क्रोध में आवेश में पागलों की तरह हाँ, अपने सगों की भी मौत मांगने लगते हैं जिससे हम उलझ जाते परायों पर भी पर तो हम दुर्दांत हो जाते हैं क्या कि तृणा वर्त आया और उसने सर्वनाश कर दिया हमारी अच्छाइयों का हमारी बुद्धि का हमारे विवेक का और हमारे मानव धर्म को मिटाकर हमें प्रेत और पिशाच की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और हमको लगा कि हने हम तो बड़े हैं ना हम तो भगत हैं न, ना आप उस बोने से भी छोटे हो गए हो बहुत छोटे हो गए आप रसातल में जा पहुंचे हो आपने इतने बड़े अपराध कर डाले और ऊपर लेके उठा तो बड़ा खुश है कि आज तो मैं इस बच्चे को उठा लाया मार दूंगा और तब भगवान ने ऊपर आते ही अपना रूप बढ़ाना शुरू किया वजन बढ़ाते गए त्रिणा को लगा कि वो तो बोझा उठा ही नहीं सकता और वजन है कि बढ़ता जा रहा है वो उठा नहीं पा रहा है हाँ अपने में संकल्प का वजन भक्ति का इतना बड़ा बढ़ाव कि त्रिणा मरे और तुम्हारी अच्छाया जी जाए ये कथाएं कोई इतिहास नहीं है गुरुकुल में इन ऋषाओं के साथ हम वेद पढ़ा रहे हैं और ये भी कथाएं क्यों हुई थी तो मैंने आपको पहले भी विस्तार से बताया था तृणवर्त दबता जा रहा है और वह उसके ऊपर भार इस कदर बढ़ रहा है कि वो धरती पर गिरता है और स्वयं नष्ट हो जाता है मर जाता है त्रिणा मारा गया है जब कंस सुनता है कि वो त्रिणा जो कबीलों को बस्तियों को नगरों को सबको अकेला मारने में सक्षम था उस बच्चे ने उसे भी मार दिया है तो उसकी कपकप भी जो होने लगती है जुरझुरी आ जाती है कि लगता है अब मैं नहीं बचूंगा आसक्त व्यक्ति जैसे विषयासक्त होता है वैसे ही जीवन से भी तो आसक्त होता है वो मरना कहां चाहता है ड्रिप लगाते रहो और हमराज ले जाएगा वो कहेगा नहीं जाऊंगा बोला चल कैसे नहीं जाएगा मारता है धक्का उठाए के ले जाता कंस आसक्त है मौत से डरता है यदि कंस भक्त होता तो कहता नारायण आप मेरा उद्धार करेंगे तो मैं तो अब कुछ भी नहीं करता प्रभु प्रभु मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए मेरे जाने अनजाने के पापों का प्रायश्चित हो और कौन है यहां जो अमर है मरना तो सबको है तो मैं मौत से डरूं क्यों लेकिन हर कंस को मौत का डर है जाके देख लो बाजारों में मौत के भय से सारे गुंडा टैक्स देते हैं जितने दुकानदार हैं देते हो नहीं देते आप सब भयभीत जीते हो क्यों क्योंकि आपने कंस को जीवन का यथार्थ बनाया हुआ है इसीलिए तो मौत से डरते हो अरे जिसे निश्चित रूप से आना है उससे क्या डरना उसका आना तो महोत्सव है महा उत्सव है आए ना क्योंकि जीवन का अंत मृत्यु तो है नहीं इस जन्म से पहले भी हम थे इस जन्म के बाद भी हम रहेंगे आत्मा ही के साथ आते हैं जाते हैं आत्मा नहीं, हैं तो नहीं है तो प्रेत नहीं तो जब सच है कि इससे पहले भी मेरे सैकड़ों जन्म हैं और ये भी सच है कि मेरा आगे भी बहुत जन्म दर जन्म होंगे तो जीवन तो एक यात्रा है और योनि केवल ठहराव है पड़ाव है आज काफिला मुसाफिर इस धरती पर इस देह में विश्राम ले रहा है कल फिर होगी भोर काफिला उठेगा बजेगी शहनाई फिर उठ चलेंगे नील गगन को ये तो एक निरंतर धारा है तो उसमें भयभीत क्यों मैं आप में कोई पूछता है क्या से सुबह से शाम तक लोगों के पीछे घूमते क्या खाऊं तो क्या हो जाए और जो जो बताते हैं आप सारा दिन वही घोटा करते हाँ।, हाँ कल वहां यहां भी तो बताया था एक आए थे उन्होंने ये ये दवाइयां ले लो तो ये हो जाएगा हमने कहा अगर इन्होंने भक्ति की दवाई नहीं ली है तो कोई दवाई इनका कल्याण नहीं कर पाएगी क्योंकि जो अपने में शांत नहीं जो अपने में अपने परमेश्वर में ठहरा हुआ नहीं उसकी पीड़ाओं का अंत कहा और जो पीड़ा दर पीड़ा जीता है और लोगों को देता है उसके रोगों और व्याधियों का निदान होगा कैसे यदि रोगों का निदान कर सकती है तो यह रहस्य लीला है भगवान की कथा है आज मन धो धोधो तन अपने आप धुल जाएगा कहते हैं जैसा मन वैसा तन जो हर बात में खींचता है जो हर बात में गुस्सा करता है जो हर बात में तनाव ग्रस रहता है वो तो अपना दुर्दांत शत्रु है और जो अपना शत्रु है वो सगा किसका हो सकता है इसलिए हमें त्रिणाव्रत को संकल्प के साथ सौगंध के साथ कसम खा के मारना है कि नहीं हर बार मेरे सत्य संकल्पों को ये त्रीणाव्रत उठा के चूरा कर दे और अभी तो मैं कह रहा था प्रभु मैं आपका भक्त हूं मैं बहुत विनम्र हूं आपके चरणों में अर्पित हूं और अभी त्रिणाम्रत आया और मुझे कल का भय सताया और मैं सब उल्टे सीधे काम कर रहा हूं कि कल के लिए तो कुछ बटोर दो तो मैं कृष्ण का हुआ कि त्रिणा वर्त का हुआ और यह भी याद है कि भस्मी से अन्न लाता है यह भी याद है कि अन्न को रक्त कणों में वही बदलता है मैं फिर दोहरा दूं दो कि आपके शरीर में रक्त की आयु केवल तीन महीना बीस देने है यू कैन नॉट सर्वाइव मोर देन दिस और उतना भी आप नहीं जी सकते हैं क्योंकि आपके जो कोश हैं शरीर के चमड़ी के इनकी उम्र कुल पैंतीस दिन है और जो हड्डियों के कोश हैं वो 25 दिन जीते यदि ईश्वर आत्मा यज्ञों के द्वारा भोजन को दोबारा नए कोशों में नए रक्त कड़ों में न लौटाए तो हम मैं कोई तीन महीना बीस दिन से आगे जिंदा रह ही नहीं सकता तो किस ठस्से से तुमने भगवान को नकारा हुआ है जबकि वो आज भी तेरी जूठन को रक्त में बदलता है रूम रूम तुम्हें प्यार देता है बुद्धि में विवेक में हर प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है और वही तुमको लाने वाला है उसी की दया कृपा से ही आगे यात्रा भी होगी और जन्म भी होंगी वो नहीं है तो तेरे पास रजीव कुछ भी तो नहीं है और हम हर दिन खाली घंटी बजा के आरती कर लेते हैं अब तो वो भी नहीं करते हैं बहुत से ये अपने को प्रेरित करने का अपने को जगाने का मार्ग है पूजा पाठ न कि कोई लोभ बटोरने का है कि जो एक एक सांस एक एक क्षण तेरा और जो तुझे असीम प्यार कर रहा जो तेरा अंतर आत्मा यदि लौट के तू उसे प्यार नहीं कर पाया तो तू कितना कृतन है और अपने को स्वाभिमानी बताता है जो जिसने शरीर को मंदिर नहीं जाना और जिसने अपने जीवन में इन असुर मनोवृत्तियों को नहीं मारा वो कभी भक्ति नहीं कर पाया वो कभी अच्छा नागरिक भी नहीं बन पाया और आज हर व्यक्ति में चरित्र का और पर्सनैलिटी का एक भयंकर क्रैश है से टूटा हुआ है और राष्ट्रीय नेता तो उससे भी आगे है हमें याद है ये लोग एक लेजिस्लेशन लाए थे एंटी डिफेक्शन लॉ तो हम मद्रास से यूनिवर्सिटी में उनके इन्वाइट ही थे पढ़ा के लौट रहे थे दिल्ली में आए तो यहां उन्होंने रोक लिया अब जल में रह के मगर के साथ बहर तो नहीं हो सकता रुक भी बाद में दूसरे दूसरे तरीके से भेज देंगे स्ट्रीट प्लेन से भेज देंगे वगैरह आप कहने लगे ये हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है और ये ला रहे हैं हम आपके भी विचार जानना चाहते हैं हमने कहा तो सुन लो पुराने जमाने में राजतंत्र था पुराने जमाने में राजतंत्र था तो राजा ही देश का चरित्र होता है राजा बेईमान तो प्रजा बेईमान राजा पापी तो गन्ने सुखे रसी नहीं होगा ये मुहावरे होते थे फिर हम डेमोक्रेसी में आए तो अब पार्लियामेंट और एमपी जो हैं वो इस देश के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं दे रिप्रेजेंट योर करेक्टर और मैंने कहा वो सारे एमपी आज मुझसे कह रहे हैं ये लेजिस्लेशन दिखा करके वी आर बोर्न करप्ट हमारे पास रीढ़ की अड्डी ही नहीं है स्वामी जी क्या लेजिस्लेशन का प्लस्तर चढ़ा लें अरे भाई इतने ही चरित्रहीन लोग हैं आप तो पार्लियामेंट से इस्तीफे क्यों नहीं देकर के दफा हो जाते क्योंकि आप मेरे भी चरित्र का प्रतिनिधित्व विश्व में कर रहे हैं How dare you insult and abuse me? लेकिन सौ करोड़ लोगों में कोई बोलता नहीं है कोई समझता नहीं है कि you are being misrepresented, insulted and abused in entire globe by these politicians. Do you realize it? Have you ever thought about it? इट नहीं आप लोग क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके सही चरित्र का प्रतिनिधित्व हो रहा है मैं ऐसा ही तो मानूंगा फिर। कहते हैं विदुना जाका दारुन दारुण दुख दे ताकि मती पहले हार ले क्या आप में से किसी ने कभी सोचा कि प्रजातंत्र है अब आपके चरित्र का प्रतिनिधित्व तो केवल एमपी ही करेगा पार्लियामेंट ही करेगी और यदि वो बोन करप्ट है बदमाश है चरित्रहीन है तो वो तो आपको भी बता रहे हैं कि आप लोग इतने ही बोन करप्ट हो इतने ही चरित्रहीन क्या आप में से किसी ने पूछा हो हाउ डेयर यू रिप्रेजेंट अर्स नहीं जिसने जिधर भ्रमाया आप वोट डाले आए क्या कभी आपने सोचा कि आपको गालियां मिलती हैं हां जिनके मन में पूतरा है जिनके मन में तृणावर्त है उनकी बुद्धि और विवेक नष्ट है वो कभी नहीं जान पाते क्योंकि वो सत्य की भी तो विवेचना नहीं कर सकते और आज यही परिस्थिति है हमारी कि हम वेद को सुनना भी चाहते हैं तो जीना नहीं चाहते आए ऋचा दोरा ले कहा नी सर्वसेन कि निहित है जो हम में वो बन मेरी आत्मा एक एक क्षण देता मुझको जो बन के मेरी अंतरात्मा मुझे बुद्धि और विवेक से वरत करता सर्वस्व एना जो मुझे सर्वस्व दे रहा है सब कुछ दे रहा है ंगा की पावन गंगा की पावन ब्रह्म सूत्र तथा भगवान वासुदेव की लीलामृत कथा का